आंच के कृष्ण प्रथम ठीक है प्रथम से शुरू करें तो प्रक्रिया तो ठीक है कहा कि जाने दे ये बोल सो पांच पर आइए सर अविवेक पूर्वक इद्त समाधिकर्माक विवेक समाचार नहीं नहीं दोस्तों तमस तमस्तमस तमस निवर्तक अशुभाव अशुभ निवृत्त अशुभा निवृत्त और दृष्टान्तवाह अंधकार अंधकार का निवृत्त नहीं होता है तो मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से मुक्ष के होगा अशुभा मुख्य से सुभा जैसे कहा गया है तो मिथ्या ज्ञान से साक्षात अशुभ की निवृत्त नहीं होगी इसे कहा मिथ्या ज्ञान में भी साक्षात अशुभ कुत्म अन्य स्मार दसु हतम्षण ठीक है अविवेक पूर्वकम इधम रजतमिति सदस्य सामना मिथ्या ज्ञान पूरे किसी कहता है मिथ्याज्ञानं ज्ञान भ्रम कहाँ होता है इधम रजतम सुख्ती है वहाँ ज्ञान होता है इधम रजतम इसको कहते मिथ्याज्ञान क्यों मिथ्याज्ञान ज्ञान है सुक्ति को समझ करके इधम रजत भ्रम नहीं होता है सुक्ति का ज्ञान होता है ईदम्त न सामान्य ज्ञान होता है सुक्तित्व तो न ज्ञान नहीं है शक्तित्व तो विवेक जब नहीं है तो रजत भ्रम होता है वा ईदम त्यो न ग्राम होता है वस्तु और रजत होता है कल्पित। ये दोनों का सामना होता है कि सात और एक असत सतम असत असत्यता है विद्यमान रजते अविवेक पूर्वकम गृहमान वस्तु साते और रजत असते ऐसा विवेक नहीं होता है वो लगता है इदम रजतम ऐसा ज्ञान होता है तो सत असत दोनों भिन्न भिन्न है एक विद्यमान है इधम अधिष्ठान अविद्यमान है रजतम <coughs> दोनों का यदि विवेक हो जाए तो भ्रमण तो ही विवेक नहीं होने से अविवेक अवेक पूर्व ज्ञान होता है कैसे क्या होता है इदम रजतम ईदम इदम रजत दोनों का सामना अधिक निकम इदम ही इदम अलगर अलगर इदम है इदम अलग रजत अलग नहीं यद्यदम सामने है रजत नहीं है सिर्फ इदम रजत में ज्ञान होता है उसको ब्रह्मसूत्र में का अध्यास रास्ते में सत्यान्धते मिथुनिकत्य और अन्य दोनों का कारात्म्य का सद असत हो सामान अधिकरण सत्य हो गया अधिष्ठान असत हो गया रजतन दोनों का सामान अधिकरण होता है तब तो, तो ये मिथ्या ज्ञान होगा क्योंकि क्यूँकी एक वास्तव है एक नहीं है दोनों का सामान्य सामान <coughs> तो होता हैजतन वहाँ तो भ्रम ज्ञान ठीक है किंतु कर्म और अकर्म भ्रम ज्ञान कैसे होगा कर्म कर्मस्तु विवेकन भाषण विवेक से भान होता है एक कर्म और एक अकर्म दोनों का सामान अधिकरण ही नहीं होगा तो सामान अधिकरण अधिनम ज्ञान यदि होगा तो गौण होगा जिसे सिंह मानव को कहते हैं सिंह और अन्य रहने वाला अलग है लड़का अलग है दोनों विवेक से भेद भान होने के बाद भी यदि सामान्यधिकरण प्रयोग होता है सिंह मानव का नहीं कहते भ्रमज्ञान और गौमज्ञान यही भेद ब्रह्मज्ञान में तो विवेक नहीं भेद ज्ञान नहीं होता है इधम एवं रजतन और सिंह मानव में यद्यपि मानव के भी सिंह शयोग किया जाता है सिंह के कुछ गुणों को देखकर के ही मानवकों को सिंह कहा गया है बोलने वाला सुनने वाले दोनों को मालूम में है लड़का सिंह नहीं है दोनों का भेद ज्ञान है ठीक इसी प्रकार कर्म और अकर्म का भेद ज्ञान होकर के जब कर्म अकर्म अकर्म कर्म ऐसे ज्ञान होता है तो इसको भ्रम कैसे कहेंगे भेद ज्ञान नहीं हो तो भ्रम होगा अब भेद ज्ञान हो करके जो ज्ञान होता है उसको गौण ज्ञान कहते जैसे अग्नि मानव मानव को अग्नि कहा अग्नि शब्द से तेजस्वी होने से अग्नि कह दिया अर्था सिंह सूर्यत्व देकर के पराक्रमी देकर के सिंह को कह इसको गौण कहते सिंह देव दत्ते गौनम तो कर्म को अकर्म तथा तो अकर्म को कर्म ना कर्म अकर्म का भेद ज्ञान है दोनों का भेद ज्ञान होने के कारण यदि अकर्म, कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म ज्ञान होता है तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा अभी तो कौन होगा ये शंका करता है पूर्व किसी भाष्य में नम कर्मणी यदि अकर्म दर्शनम अकर्मण व कर्म दर्शनम न तथ तो तो मिथ्या ज्ञान कर्म को अकर्म समझना अच्छा तो अकर्म को कर्म समझना ये भ्रम ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कि फिर क्या है किंतरी गौणम ये गौण है गौण क्यों है फल भावा भाव निमित्तम गुणों के योग से गौण होता है किसी निमित्त के कारण गौण होता है यहाँ क्या है फल सत्वाद उसको कर्म कर्म समझना अकर्म को कर्म समझना क्यों है अकर्म ते अभावे। के अभाव है कर्म का अभाव है कर्म क्यों समझना फलभा प्रत्यवा रूप फल सत्थ और कर्म को अकर्म क्या समझना क्योंकि फल नहीं है नित्य कर्म को अकर्म क्यों समझना फलाभा तो फलभाव निमित्तम फलभाव निमित्त फलभाव निमित्त क्या होगा अकर्म कर्म दर्शन अकर्म को कर्म समझना फलभाव निमित्तम फल क्या है प्रत्यवाह नव का दि और फल अभाव निमित्तम कि कर्म न अकर्म तो दर्शन फलाभाव निमित्त कैसे नित्य कर्म का कोई फल नहीं इसे नित्य कर्म तो कर्म है किन्दु उनको अकर्म समझना क्यों नहीं अकर्म समझना फल तो अकर्म दर्शनम फला भाव निमित्त अकर्म दर्शनम फल भाव निमित्त दोनों मिलाकर दिया फलभाव निमित्त कर्मी अकर्म दर्शनम अकर्मी दोनों है फल तो अकर्म को कर्म समझना अफला भाव आ कर्म को अकर्म समझना ये गौण होगा भ्रम नहीं है। <coughs> ये पूर्व पक्षी <पुरे> की टीका <coughs> दिया कर्म अकर्मित दर्शन फलाभाव गुण कर्म को अकर्म ऐसी समझना कर्म अकर्म है कर्म को अकर्म समझना है इसमें देखने में क्या गुणा, गुणा है गौण क्यों हुआ फलाभाव अकर्म कर्म इत दर्शन है तू अकर्म को कर्म इसे समझने के लिए तो फल भावो फला नहीं फल भावो गुण फल सत्य अकर्म को कर्म क्यों समझना क्योंकि फल फलभाव गुण तिमितम इतम ज्ञानम इसलिए फलभाव निमित्त यह जो कर्म अकर्म ज्ञान गौनम इत्यालभा अभाव निमित्तम यहां तक शंका है आगे सिद्धांत ही कहेगा यथोक्त तो ज्ञान से गौणत्व भी प्रामाणिक फलाभा न तद गौणता उचिता ये ज्ञान कर्मों को अकर्म अकर्म को कर्म इसी गौण से मानने पर गौण हो है किंतु इसका कोई प्रामाणिक फल नहीं प्रामाणिक फलाभा कोई फल नहीं जिसका कोई प्रमाण से सिद्ध हो गौण था न उचित है इतनी दूसरे सिद्धांत न करना कर्म विज्ञाना गौणाथ फल से अश्रवणार्थ <laughs> अब तो काल पाठ में चला था कर्म को अकर्म अकर्म को कर्म समझेगा तो, तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा अब ब्रह्म ज्ञान से फल नहीं मिलता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान और यहाँ कहा गया है यज्ञात मोक्ष से सुभा असुभ से गया इसलिए भ्रांति ज्ञान से नहीं होगा अभी पूरा पैसे कहता है ये भ्रांति ज्ञान ये गौण ज्ञान है कर्म को कर्म समझना नित्य कर्म के अनुसार को क्योंकि क्यूँकी प्रत्यवाय रूप फलजनक है और नित्य कर्म को अकर्म समझना क्योंकि उनका फल नहीं ये तो गौण है भ्रांति नहीं तो सिद्धांत करते गौण तो है किन्तु उनसे फल मिलेगा ऐसे ज्ञान से ऐसे कहीं नहीं कहा गया कर्मा अकर्म विज्ञान आद्यपि गौणाथ कर्म अकर्म ज्ञान को गौण मानो फिर गौण ज्ञान से कोई फल से फल नहीं कहा गया कि कर्म को अकर्म समझने पर अकर्म को कर्म समझने पर ये फल मिलेगा ऐसा नहीं कहा गया <laughs> तीखा में कर्म अकर्म इत्यादि गौण विज्ञान उपन्यास व्याजे नित्य कर्म न कर्तव्य तत्वाद गौण ज्ञान से अफल अधिक शाह कर्ण कर्म इत्यादि गौण विज्ञान उपन्यास कर्म को अकर्म समझना अकर्म को कर्म समझना ये गौण ज्ञान गौण विज्ञान का उपन्यास कथन के व्याज चले से क्या कहना चाहते हैं नित्य कर्म कर्तव्य विवक्षित नित्य कर्म करना चाहिए नहीं करेंगे तो प्रत्य रूप फल होता है इसलिए अवश्य करना चाहिए फल नहीं है किंतु करना चाहिए नित्य कर्म न कर्तव्यता तो विवक्षित यही विवक्षित है तो गौण ज्ञान से अफलम और गौण ज्ञान का कोई फल नहीं ये जो देते हैं दूषण है। वो ठीक नहीं गौण ज्ञान का अफल कैसे गौण ज्ञान होने पर जो तो नित्य कर्म के अकरण को कर्म समझना प्रत्यवाय रूप फल जनक है ऐसा समझने पर ही तो नित्य कर्म में प्रभुत्व होगा नित्य कर्म कर्तव्य है यही फल है गौण ज्ञान का तो गौण ज्ञान का अफलत्म ये दूषणम ऐसे पूर्वपेक्षी की शंका होने पर कहते ना पी श्रुत हानि अश्रुत परिकल्पना कष्ट विश्व सुरक्षित श्रुत जो है उसका त्याग करके अश्रुत फल करना नित्य कर्मों के करना कर्म है पुष्ठ आजन के नित्य कर्म कर ये कल्पना करना इसी कल्पना से विशेषण ना अन्य लगे ठीक है हमें कोई विशेष क्यों नहीं अशुतानी अशुत कल्पना क्या है सुत तो ज्ञान अशुभ मुख्य यज्ञात मुख्य से सुभात भगवान स्पष्ट ही कहते कर्म कर्म के ज्ञान से अशुभ से मुक्षण होगा ये को तो त्याग कर दिया कहानी इसका त्याग कर दिया और अशुत क्या है कर्थाने... नित्य अनुष्ठान से कल्पना नित्य कर्म करने के लिए ही कहा गया नित्य कर्म करने के लिए ही अकर्मो को कर्म समझे अकर्म को कर्म समझे ये जो अनुकल्पना करते है ये अशुत कल्पना है नित्य अनुष्ठान कल्पना है अशुत कल्पना व्यापार गौरव न ये व्यापार गौरव साक्षा शब्द से नहीं कह करके कर्म को अकर्म समझे अकर्म को कर्म समझे ये कह करके अंत में क्या सिद्ध करना कि नित्य कर्म करना चाहिए करना तो व्यापार गौरव से कश्मीर विशेष सिद्ध नहीं होता है उसका प्रपंच विस्तार आगे का तो उत्तम प्रपंच देना भी सक्षम भक्तु साक्षात करना चाहिए नित्य कर्म करना चाहिए करो सीधा ही कहना चाहिए और नित्य कर्म को अकर्म समझो और अकर्म को अकर्म कर्म समझो इतने कठिनता से कहा क्या सीखला हुआ अपने शब्द से ही <coughs> साक्षात वक्तुम सक्यम साक्षात कसते नित्य कर्म नाम फल नित्य करें का फल नहीं अकर्मा अच्छत नरक पात्र नहीं करेंगे तो नरक पात्र होगा सीधा ही स्पष्ट करना चाहिए कोई फल नहीं क्योंकि नहीं।, नहीं करेंगे तो नरक पात्र होगा तो कर्म करना चाहिए सब करेंगे ये स्पष्ट सदस्य नहीं करेंगे और उसे छला वोचन करेगा कर्म को जो अकर्म है अकर्म जो कर्म सौता है इतना कहना क्या जरुरत है ठीक है हमें नरक पात सतो विधि अनुष्ठानी थी विधि विधि से ही नित्य कर्म अनुसार करना चाहिए यथोत तो वाचक शब्द प्रयोग अपीष सिद्धि संभव है भगवत तो व्याज वचन कल्पना अनुचित तो। स्पष्ट वाचक शब्द प्रयोग करके ये कहना चाहिए नित्य कर्म का फल नहीं है नहीं करेंगे तो नरक रूप प्रत्येगा स्पष्ट शब्द वाचक से ही अपेक्षित अर्थ सिद्धि अपेक्षित अर्थ क्या है नित्य कर्म अनुष्ठान करना चाहिए यही कहना चाहते भगवान तो इतना अर्थ हो जाएगा नित्य कर्म करना चाहिए नहीं करेंगे तो होता है इतने से ही अपेक्षित जो अर्थ आवश्यक विवक्षित अर्थ है वो सिद्ध हो जाएगा जब सिद्ध हो सकता है शब्द स्पष्ट शब्द से ही तो इतने भगवान को ब्याज वचन कल्पना करना ऐसे कर्म को अकर्म समझे कर्म समझे इतने कह करके करना कर्म नित्य निकर्मी प्रभु व्याज छल वचन कल त्याजन तो तो पर व्यामोहूपेण कर्मी अकर्म ज्योत के इतना कि व्याज छल वचने व्यामोह जो कर्म को अकर्म समझे ये कर्णख्य प्रयोजन तक तो तो तो व्याजान भगवता उतम वाक्यं लोक व्यामहार्थम ये व्यक्तम कल्पितम भगवान क्यों व्याज रूप क्षण कहेंगे ऐसे व्याख्यान करने वाले व्याजे न भगवता उत्तम वाक्य भगवान ने जो वाक्य कहा अकर्म कर्म में अकर्म दर्शन अकर्म में कर्म दर्शन ये व्याख्यान करने वाले ही लोक व्यामहार व्यक्तम कल्पित इन्होंने कल्पना की लोगों को भ्रम में डालने के लिए ऐसे व्याख्यान करने वाले उल्टो पाल्ट कल्पना करके कहते हैं जिससे लोक भ्रम हो जाएगा भगवान तो स्पष्ट करते उसको अलग प्रकार अर्थ करके ये कहना है व्याख्यान करने वाले का ही यही उद्देश्य लोगों को भ्रमण करना ही कल्पना करना पड़ेगी ठीक है नहीं नित्य कर्म अनुष्ठान सिद्ध अर्थम व्याज रूप में भगवत वचनम उचितम पूर्व जी कहता है नित्य कर्म अनुष्ठान करना है करे जो अधिकारी नित्य कर्म करे अवश्य इसके लिए भगवान व्याज रूप से छाड़ रूप से कहते छवचन भी उचित है इतना ऐसे नहीं सब्देना परिपाट्य तब अनुष्ठान बोधन संभव अपने शब्द से शिष्ट स्पष्ट कह सकते नित्यकर्मा का कोई कर को फल नहीं किंतु नहीं करेंगे तो न होगा करना चाहिए इतने से हो गया अपने स्वशब्देना भी प्रागुत परिपाट्य प्रागुत्व परम्परा से प्रणाली से तब तो अनुष्ठान बोधन संभव नित्य कर्म के अनुष्ठान का बोधन ज्ञापन संभव नूपया नक्षणियम वस्तु ऐसा कोई वाक्य नहीं की सरल स्पष्ट रूप ऐसी नहीं कहा करके छिपा रखना चाहिए छठ वचन कहा कर करके कहेंगे जिससे सबको पता नहीं चले इतनी चीजें नित्यक्रम नहीं करेंगे तो प्रत्येक होता है इसलिए नित्य क्रम करना चाहिए इतनी चीज स्पष्ट नहीं करके छिपा कर रखना चाहिए सबको ये छत्म वस्तु ऐसा नहीं शब्द अनुपाक्य से वस्तु का रक्षण करना नहीं बताना ऐसी बात नहीं वस्तु शब्द से नित्य कर्म अनुष्ठान यही वस्तु क्या नित्य कर्म का अनुष्ठान है करना चाहिए इसको छिपा कर रखना चाहिए सबको नहीं बनना चाहिए ऐसा कोई वस्तु ही नहीं ऐसा आत्म प्रतिपादन शुभ तत्व सिद्धि आत्म प्रतिपादन बार बार क्यों करते सरल बोध ज्ञान सिद्धि के लिए तथा तो नित्या कर्म नाम नित्य कर्म का अनुष्ठान कर्मी अकर्म इत्यादि शब्दांतरण उच्चवानन पूरे भी है जिसे आत्मस्वरूप का प्रतिपादन बार बार करते हैं सर्वस्व ज्ञान हो जाए इसलिए इसी प्रकार यहाँ भी नित्य कर्म में प्रवृत्ति कराने के लिए कर्मणि अकर्म इत्यादि शब्दांतरण उच्च वान कहते हैं ज्ञान हो जाएगा कर्म को अकर्म समझे अकर्म को, अकर्म को तो तो कर्म समझे सरल से ज्ञान भगवत शब्द अंतर अन्य शब्द से कहते इतिहास तसे नित्या अनुष्ठान वाचक भाव तो यह आप कल्पना कर करते कर्मणी अकर्म जैसे अकर्मणी कर्म है सबुद्धिमान मन ये भगवान कहते उसमें कोई वाचक शब्द नहीं की नित्य कर्म करे फल नहीं होने पड़ेगा नहीं करेंगे तो नित्य कर्म करे ऐसे नित्यकर्म अनुष्ठान का वाचक शब्द नहीं है नहीं उनसे आपकी की कल्पना ठीक नहीं ना आप शब्दांतर में पुनः पुनः मानो सुबोध अनुसार एवं भक्त गीत बार बार शब्दांत से कौन से सुबोध हो जाता है इसलिए भगवान कहते ऐसा ठीक नहीं कहीं तो स्पष्ट कहना चाहिए ये अन्य अन्य प्रकार कहते तो उसमें तो संशय होगा यही वस्तु तो की नित्यकर्म अनुष्ठान करने के लिए बार बार कहते ये ठीक नहीं कि पूर्व में नित्यानुष्ठान से स्पष्ट उपदिष्ट था नित्य कर्म करना चाहिए कुरुकर्म एवं तत्व कर्म करने के लिए जो स्पष्ट कहा गया है न तुबोधनार्थम शब्दांतरम अपेक्षित सुबोध के लिए सर्वे से ज्ञान कराने के लिए अन्य सदी का पीछा नहीं कर्मण्यव अधिकार इतना तो कर्मण्यव अधिकार महापाल स्पष्ट ही कहा गया स्फुटतर उत्तरअर्थ स्पष्ट रूप से कहा गया न पुनर्वक्तव्य फिर अकने की आवश्यकता नहीं है ठीक है कर्म कर्माद विज्ञान व्याजन नित्य कर्म अनुष्ठान करते कर्तव्यतात्पर्य निराकृत पूरा पीछे का कथन होता कि नित्य कर्म अनुष्ठान करना चाहिए इसमें भगवान का तात्पर्य इसका निराकरण सिद्धांत में क्या को नित्य कर्म अनुष्ठान कैसे कर्म अकर्माद विज्ञान व्याजन कर्म को अकर्म समझे अकर्म को कर्म समझे इसी विज्ञान के चल से भगवान कहना चाहते हैं नित्य कर्म अनुष्ठान करना चाहिए इसमें उनका तात्पर्य ये जो पूर्व पिछे का मत था इसका निराकरण करके हैं अकर्मा अकर्मा अभी कहते कर्मा कर्मा दि दर्शन गौणी दि पक्ष दूषण कर्म को अकर्म समझना अकर्म को कर्म समझना ये भ्रांति नहीं गौण ये पूर्व पिछले ने था उसी पक्ष में भी दूसरा दूसर कहते सर्वत्र सर्व प्रशस्तम बोधव्यम च कर्तव्यमे न निष्प्रयोजन बोधव्यमती उचित सर्वत्र जो प्रशस्त है बोधव्यम तो कर्तव्यमेव करना है न बोधव्यम निष्प्रयोजन जो इसका प्रयोजन उसको जानने की क्या आवश्यकता नहीं लोके वेदे च यत यो लोके यशस्त पाठदे वेदस्तम कर्तव्य अनुष्ठादी जो देव प्रसस्त अग्निरादि कर्तव्य तदेव बोधव्यम उसको समझना है इति कार्यता न निष्फल काकदंता का कौवा का कितने दानते जिसका कोई प्रयोजन नहीं उसको समझने की आवश्यकता है कर्मणि, अकर्म दर्शनम अकर्मी च कर्म ये गौण हो तो प्रशस्त नहीं अकर्तव्यम च ये करने की आवश्यकता नहीं नातस्तद्य वचनम अर्ति नातस्तद्य वचनम अर्ति तथा इसलिए बोधव्य वचनम क्या आवश्यकता नहीं उसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं अप्रसत है गौण है किंच कर्माद माया मात्र तो नौनम त्ञान मिथ्या ज्ञान मेरी न तो सुबोधव्य कर्म को अकर्म अकर्म कर्म ये तो माया के कार्य से माया है गौण होने पर भी तद विषय ज्ञान भ्रम ज्ञान है साक्षात तो भ्रम ज्ञान नहीं पर भी जो गौण ज्ञान है माया के कार्य माया विषय ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है उसको जानने की आवश्यकता नहीं निथ्या ज्ञान बोधव्य प्रत्युपस्थापित वस्तुभाषम जो मिथ्या ज्ञान बोधव्य नहीं होता है अर्थात तत्प्रत्युपस्थापित मिथ्या ज्ञान से प्रत्युपस्थापित है जो वस्तु वस्तु नहीं वस्ताभाष ब्रह्म ज्ञान से उपस्थापित जो था भ्रम हे तो रजत वस्तु नहीं रजत रजता तत्पस्था वस्तुभासम से तो पाठ नीथ्या बोधवस्था वस्तुभासम इस अवस्था पाठ ने तत्पस्था वा वस्तुभास वस्तुभास रजता बोधव्य नहीं होता है न तो भ्रम ज्ञान बोधव्य होता है न तो ब्रह्म से सिद्ध उपस्थापित वस्तुआभास भी बोधव्य तो नहीं होता है जैसे रजताभाष भाषा ब्रह्म ब्रह्मज्ञान से जो वस्तु उपस्थापित होता है वस्तु नहीं वस्तुभाष न तो ठीक है मिथ्या ज्ञान से बोधव्य स्वाभावी मिथ्या ज्ञान बोधव्य नहीं किंतु तो तद विषय से बोधव्यता सिद्धेत पूर्व मिथ्या ज्ञान बोधव्य नहीं भ्रमज्ञान जो विषय उसको समझना चाहिए आशंक्य कस्तु वस्ता मिथ्या तत्पस्था वस्ता प्रत्युपस्थित प्रतीक तत्पस्था वेदनक प्रत्यवायेतु नित्यकर्म के अन्सान अकने और प्रत्यवय जन, हे का हेतु पाप का हेतु नरक जनक है अकरण गौनिया वृत्तिया कर्म शयोग्त अकरण है नित्य करण का अनुष्ठान उसके लिए कर्म प्रयोग किया गया उसका निमित्त है क्योंकि है प्रत्यवयजनकर्मा प्रयोग किया गया गौणी वृत्ति से ये जो निमित्त कहा पूर्व से नहीं तब दूसरे इतिहास में नित्या नाम अकरण अभावात प्रत्यवा उत्पत्ति नित्य कर्म के अकरण है अनुष्ठान है नित्य कर्म के अनुष्ठान है अभाव रूप है अनुष्ठान है कर्म उसके अभाव है अनुष्ठान अभाव से प्रत्येव रूप भाव की उत्पत्ति नहीं होगी वो तो पहले क्या है नित्य कर्म जो कर्म विहित है उसको नहीं करके निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप होता है न कि केवल नित्य कर्म के अभाव ती करने से पाप हो जाएगा इस नहीं हाँ कर्म कोई नहीं करता है वो पाप का लक्षण है पापी का लक्षण है नहीं की कर्म के अनुष्ठान से अनुसार नहीं होगी क्योंकि गीता में नासतो विद्यते भाव असत तो भाव पदार्थ असत से कार्य उत्पत्ति नहीं होगी श्रुति में कहा गया कथम असतो सत जाएगा असत से सत्य उत्पत्ति कैसे होगी इसी से दर्शित पहले से बताया इसलिए नित्य कर्म के अनुष्ठान से प्रत्यवा रूप फल होता है यह भी ठीक नहीं <coughs> अकनाथ प्रत्यवाह भवती त्र शुतिश्रुति विरुद्ध हम अभिधाय अकरणात् होता है इसे पूर्व किसी ने कहा था उसमें श्रुतिश्रुति विरुद्ध दिया श्रुति तो प्रथम असत सज्जाए तो स्मृति में नद्युत विभाव ये विरोध कथन करके युक्ति विरोधाती युक्ति विरोध भी कहते असत सज्जन्म प्रतिषेधाध असत सद उत्पत्ति ब्रुवता असद सद भवित सचित इत उत्तम से आद असत सज्जन्म प्रतिषेधाध असत से सत की उत्पत्ति का प्रतिषेध किया गया असत सज्जन्म प्रतिषेधाध आगे असत प्रतिषेधा अति से असतः असा बनाना असत सद उत्पत्ति भी होता असत से सत उत्पत्ति जो कहाता भावता पूर्व से ना असद व साधुभावित असत से सत्य उत्पत्ति इसे मिट्टी से घट उत्पत्ति मिट्टी ही घट हो जाती असत से सत उत्पत्ति मतलब सात हो गया असद व साधुभावित और असद सात हो जाएगा सत्या असदभावित इतुत्तम असद असद हो जाएगा इत्य उत्तम से भी ठीक नहीं ठीक है असत सद्रूपेण भवनम अभावनम असत सद्रूपेण भवनम असत सद्रूप हो जाना अभवन स अभावन चतो सतव लेखन अभावन चतो निस्वरूप द्वारा अनुपन्न सत का अभावन अभाव कैसे होगा और निस्वरूपी अनुपन्न निरस्त समस्त तत्व से किंचित तत्व के पर हमें असत्य निरस्त समस्त तत्व तो, कुछ भी तत्व नहीं है तो कोई तत्व फिर मानेंगे ये सत्य हो जाएगा असत सत्य हो गया सत फिर असत हो जाएगा ऐसे मानेंगे तो सर्वप्रमाणा नाम अप्रमाण्य प्रसंगा सर्व प्रमाण अप्रमाण हो जाएगा जो निरस्त तक, समस्त तत्व है असत है कोई स्वरूप नहीं फिर कोई स्वरूप मानेंगे तो अप्रमाण विरुद्ध हो जाएगा इसलिए असत का भी हो जाए शब्द असत हो जाए ये प्रमाणम विरुद्ध युक्त विरुद्ध है तय सर्व प्रमाणम विरोधात्म यद तो नित्याम फल राहित तथा अकर्म शब्द प्रयोग नित्य नित्यकर्म को अकर्म क्यों कहा क्यों के उसका कोई फल नहीं ये जो कहा गया था वो निमित्त है फल प्रयोग करने के लिए कर्म शब्द प्रयोग करने के लिए निमित्त हो गया फल राहितम तीक नहीं न निष्फलम विरोध्यात् कर्म शास्त्रम दुखर उपचार शास्त्र निष्फल कर्म विधान करेगा ये ठीक नहीं निष्फलम कर्म शास्त्र भी तो ध्यान न टीका न केवल विद्युद से आचार्य के वास्ते नहीं दुख रूपचार दुख से तो बुद्धिपूर्वक होता है यार कार्य तो अनुभव थे कर्म तो दुख ही और जान बुझकर कौन कर्तव्य क्यों होगा फलकूशली तो कर्म टीका न कव विध्युदेश सफलाभा विधि ननुपति अच्छा धात् क्लेशात्मक्रुतफला नवकाशम आसाद विध्युद्युर्देश्य इति व्युत्पत्तिशी विधि उद्देश्य विधि वाक्य विधिवाक्य में केवलम सफल वाक्य में नित्य कर्म विधि वाक्य में नित्य कर्म के फल कथा नहीं कर नित्याम विधि अनुपति नित्य विधि नहीं होगी अति धातुअर्थ से क्लेशात्मक तथा है से कर्म यदि क्लेशात्मक दुख रूपे तब तक श्रुतफल अभाव यदि श्रुतफल नहीं है तो नहीं विधि अवकाश हम आशा देती विधि अवकाश को प्राप्त नहीं करेगी क्यों विधि क्योंकि विधि अवकाश हम नहीं आशा देते अवकाश को प्राप्त नहीं करेगी विधि क्योंकि दुख से बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं होता है दुख रूप से धातु से साध्यत्वन कार्य तद विषय विधि से पूर्वी करता है दुख रूप करते है कर्म साध्य यागा सा कार्य तद विजय कार्य तद्देज यदि से नीते तो दुख से, से, से है कर्तव्य सर्गाफला न्याण निमित्त निगर निवास दुख रूपा सदन पूर्व किसी कर्ता है स्वर्ग फलन नित्य कर्म का नहीं होने पर भी नित्य कर्म करना पड़ेगा दुख होने पर, पर भी अनुसार करना चाहिए इसलिए नित्यान अकरण निमित निरा नित्य कर्म का अकरण नहीं करेंगे तो उसके निमित्त जो निर्य नरक प्राप्ति है उसको निराश करने के लिए नित्य कर्म के अकरण से क्या होगा नहीं करेंगे तो निमित्त का नरक प्राप्ति निर्णय उसकी उसका निराश करने के लिए हेत तो दुख रोक नित्य कर्म फिर भी अनुशासन करना है नरक प्राप्ति निराश करने के लिए तद अकरणी चौभा में दिया तद अकरणी नर का पात्र नित्य कर्म के अनुसार से नर का पात्र मानेंगे तो अनर्थाय आए उभय था अभी तो दोनों प्रकार अनर्थ है करने पर कष्ट है कोई फल नहीं है करना भी कष्ट है और नहीं करेंगे तो अनरक तो उभय था अनर्थ हो गया अकरण अकर्णी चास्त्र निष्फल हम कल्पित शास्त्र क्या करने पर भी कोई लाभ नहीं नहीं करेंगे तो नर्ग बात दोनों तरफ निष्फल हुआ नहीं करेंगे तो नर नर्ग अब करेंगे तो कोई तो शास्त्र विधान कर नित्य करो करो तो दुख रूप फल नहीं नहीं करो तो नर दोनों तरफ शास्त्र निष्फल कर्म विधान करता है ये कल्पना कर करनी पड़ी ठीक है फलांतर अभाव मुख्य साधन मुमुशण नित्यान कर्मा ने पूरे किसी कहता कोई अन्य फल नहीं होने पर भी मुख्य साधन है मुख्य साधन से को नित्य कर्म अनुसार करने चाहिए मुमुक्ष करें इत आसंख्या स्वाभिपुरुद्ध आपने जो अभ्युभगम स्वीकार आपका है उसका विरोध होता है नित्यम निष्फलम कर्म इत अभ्युप में मोक्ष फला नित्य कर्म निष्फल कहते हुए इधर के फल के लिए नित्य कर्म करे यदि नित्य कर्म का फल मोक्ष है तो फिर निष्फल कैसे होगा ये परस्पर विरुद्ध होता है सिद्धांत अपने विरुद्ध है फलांत वृत्तिकार व्याख्याना वृत्तिकार्याख्या संभवे वृत्तिकार्याख्यान संभवे फलितम उपसार वृत्तिकार का जो व्याख्यान असंभव असंभव से जो निष्पन्न हुआ उसका उपसार करते भगवान भाष्य कर यथाशुत एवं अर्थ कर्मणि अकर्म इत्यादि कर्मणि अकर्म है प्रसिद्ध अकर्मणि च कर्मयः ये श्लोक का अर्थ व्याख्यान किया गया है यथाशुत अर्थ ये इसलिए वृत्ति कार्य व्याख्या हो ठीक नहीं हो यथाशूत अर्थ श्लोक से इतिहास क्या है? ये यथाशूत से क्या है कहते तथा व्याख्या तो स्वावि हमने व्याख्या की जो व्याख्या जैसे किया की गई वो ठीक है सही अर्थ है कर्म को अकर्म समझो अकर्म को कर्म समझे कर्मणि अकर्मय अकर्म बसे देहादि का कर्म होता है उसको अकर्म समझे आत्मा में कर्म का संबंध नहीं अकर्म रूप आत्मा है कुटस्थ है उसके साथ देहादि का कर्म का संबंध नहीं कर्म तो देहादि में होते है आत्मा में कर्म नहीं ऐसा समझे और अकर्मणी च कर्म अकर्म में कर्म कैसे देहादियों का कर्म जिस प्रकार आत्मा मध्य से है देहादी कर्मा के कर्माभाव के लिए आत्मा मध्य से करेगी देहादी चेष्टा के भाव होने पर अपनी को मानता है अज्ञानी में अभी निश्चे निष्कर्म हो गया देहादि कर्म का भी अध्यास आत्मा में होता है आत्मा तो उसी कर्माभाव से भी असंबद्ध है देहादि के कर्म जैसे अध्यस्त हो के कर्माभाव भी आत्मा में संबद्ध नहीं आत्मा तो आत्मांत सतकर्म है और देहादि के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है ये अध्यास पूर्व से यह भी कर्म है अकर्म को भी कर्म समझे देहादि के कर्माभाव का आत्मा में अध्यास करता है यही कर्म है अकर्म को कर्म समझता है आत्मात् तो कर्म देहादी के कर्मा, कर्मा भाव दोनों से असंबंध शुद्ध स्वरूप है इसको आत्मा को जो जाने सब बुद्धिमान मन से शुरू वही मनुष्य बुद्धिमान है सूद योगी सर कृष्ण कर्मकृत कर्म कर्म संपूर्ण कर्म करने का फल उसको प्राप्त होता है इस श्लोक बोलो कर्मणी अकर्मी कर्मणी अकर्म दर्शनम पूर्वोत्तम श्रोतम उत्तर श्लोकम प्रस्तुत थी कर्म में अकर्म दर्शन पहले कहा गया उसकी स्तुति करने के लिए आगे श्लोक आरंभ करते भगवान भाष्यकार तद्य अकर्मादिदर्शन में देखो पाठ कर्म्यकर्मादिदर्शनमें ये यथो तकर्मादिदर्शनम स्तुयते ये सारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाद्धकरण अमाहु पंडित बुधा सर्वे र्जिता तम ज्ञा द्धकर्मा बुध पंडित आहु उसको पंडित कहते सर्वे सरंभ सरंभ कर्म सम्यारे सरंभ कर्म सब कर्म काम वर्जिते कामे फल इच्छा संकल्प कर्तृत्वि मानो उसे रहित है कर्मा। ज्याना कर्मा कर्म तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानु ज्ञान में अग्नि ज्ञान दग्नि ज्ञानग्नि ज्ञानाग्नि दग्धम कर्म यग्निद्ध कर्मा कर्म ज्ञान उप अग्नि से दग्ध हो गया तम बुधा पंडित न हो ज्ञानी लोग उसको पंडित करते यथोतदशी न कर्मों को कर्म अकर्म कर्म जानने वाला सर्वे यावंत कर्माणि कर्माणी कर्मण गए इति कर्माणी समार्भ्यंते समारंभ समय आरभ्यंत समारंभ हो गया काम संकल्प वर्जिता कामे ही तत्कारण इससे संकल्प ही वर्जिता काम से रहित इच्छा से उसके कारण भी संकल्प कर्तृत्विमान से रहित मुदाये व चेष्टा मात्रा अनुसंधि बेहतर ही खाली चेष्टा होता है कामना से रही होकर के ठीक में यथोर्थ दर्शित यथुर्थ दर्शिना जो है यथुर्थ दर्शिना यथुर्थ दर्शिना का दर्शन संपन्न दर्शन संपन्न हो तो यथुर्थदर्शी कर्म को अकर्म को जो जानता है समारंभ शब्द से, तो से, से समा कर्म विषय तो न रूढ़िया किंतु वित्पत्ति क्या समारंभ का अर्थ क्या समारंभ कर्माणी ये केवल रूढ़ी से नहीं किन्तु वि समारंत्र समारंभ है काम संकल्प वर्जित सत्य कथम कर्म अनुष्ठान यदि काम संकल्प नहीं काम भी नहीं और संकल्प संकल भी नहीं काम तो नहीं तृष्णा फल इच्छा नहीं और संकल्प हम करें तो अभिमान भी नहीं तो फिर कर्म कैसे करेगा अनुष्ठान इतना संक्य मुद्दे व्य निष्प्रयोजन कोई प्रयोजन ही चेष्टा मात्र कर्म करता है ज्ञान होने के बाद उद्देश्य फला तेसा तेसाम अनुष्ठान यादृशिक यदि कोई उद्देश्य फल नहीं रहेगा अनुष्ठान अपने कभी यादृश्चिक हो जाएगा कभी करे नहीं करे कुछ ही साथ आसंख्य प्रवृत्ते नवृत्ते नेशा अनुष्ठान विकल्प क्रमेण निरसित प्रवृत्व पुरुष कर्म करेगा तथा निवृत्त करेगा ज्ञान जिसको हो गया कर्म निवृष्ठी प्रवृत्ति न भाष्य में प्रवृत्ति न चेत लोक संग्रहार्थम यदि प्रवृत्ति में है तो लोगों को उनमार्ग से हटा करके सम्मार्ग प्रवृत्त कराने के लिए स्वयं कर्म करेगा निवृत्त न चेत यदि निवृत्त है और कुछ नहीं लोक संग्रह अपने स्वरूप में स्थित है जीवन जीवन मात्रा के लिए जीतना चाहिए कर्म करेगा तम ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण ज्ञान रूप अग्नि से जिसका कर्म दग्ध होगी ज्ञान कैसा है कर्माद अकर्मादिदर्शन ज्ञान यही विज्ञान है कर्म को अकर्म समझना अकर्म कर्म समझना ही ज्ञान है तदेव अग्नि वही ज्ञान ही अग्नि तेन ज्ञान रूप अग्नि न दग्धानी दग्ध होगी शुभा शुभ लक्षणानी कर्माणी सुभा शुभ कर्म जितने ज्ञान रूप अग्नि ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध होगी जैसे तमाहू परमार्थत पंडितम बुधा ब्रह्म उसको परमार्थ तो पंडित कहते वास्तव पंडित हुई है ठीक है नहीं यथोत ज्ञान योग्यमेव दहति न अयोग्य विवक्षित तस्मिन् अग्निपदं ये जो ज्ञान है कर्म में अकर्म ज्ञान अकर्मी कर्म ज्ञान योग्य को ही करेगा योग्य क्या है पाप पाप को ही करेगा न अयोग्य जैसे अग्नि योग्य को दहन करेगा दाय को नहीं इसलिए अग्नि पद्धति है यथोक्त तो ज्ञान अग्नि यथोक्त विज्ञान विरही नाम अभी वैशेषिकंडित तो प्रसिद्धि में आशंक्य ऐसे ज्ञान कर्म को कर्म अकर्म कर्म आत्मा निष्क्रिय ऐसे ज्ञान नहीं होने पर भी तो वैशेषिक न्याय के लोगो पंडित ही प्रसिद्ध है बड़े बड़े पंडित इतिहास तेषा पंडितावक्षिता पंडित नहीं पंडित आभास है पंडित आभासते लगता है पंडित वास्तव पंडित नहीं ऐसा आत्मज्ञान के बना पंडित नहीं होता है विवक्षिता पर तो पंडित ही अहो शास्त्र ज्ञान पंडित लोक में प्रसिद्ध है पंडित आभास वस्तुत आत्मस्वरूप कर्मी अकर्मय प्रसिद्ध कर्मी च कर्मय इस लोक के द्वारा भगवान प्रदर्श करते आत्मज्ञान अपना शारीरिक आदि के कर्म कर्माभाव से असंबंध शुद्ध स्वरूप है ऐसे ज्ञान ही यहाँ विवेक्षित है तभी तो उस आत्मज्ञान से ही अशुभाम क्षण बनेगा फल कथन में उसको वास्तव पंडित परमाशत पंडित कहते हैं शुरुगर ओम शन्नो मित्र हं शन्नो शन्नो